आप्याय च श्रोत्रमथो सर्वं चर्वा ब्रह्मोपनिषद हम ब्रह्म निराकुआ मह्मदराक निरा मे अस्त मणिते य उपनिषत्सुधर्मास्ते मी सयीसन शा शांति शांति शांति शाति शंकर शंकरचार्य वंबादरायण सूत्र्य पुनः भगवपुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोम वद्यादेहाय दक्षिणात नम नमः शाति शांति शांति शाति सामेदीय तलौकार शाखा की केनोपनिषद का विचार आज प्रारंभ होना है इस शाखा का शांति पाठ जो अभी हम लोगों ने किया वो है और कैलाश आश्रम से प्रकाशित तो, केनोपनिषद में सहना वतु सहना भुनकु यह मंत्र भी साथ में पढ़ा हुआ है तो पहले इन दोनों का मंत्रार्थ अनुसंधान हम लोग करेंगे फिर इस के अनुपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा होगी तो पहला जो मंत्र है ओम सहना ववतु सहनो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्तु मिविषा ओम शांति शांति शांति इसका अर्थ इस प्रकार है ब्रह्म विद्या के विद्यार्थी सर्व समर्थ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं शांति मंत्र जितने भी हैं उन सब में ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में प्रार्थना रूप साधन बताया गया है क्योंकि ब्रह्म विद्या है प्रमा और प्रमा पुरुष तंत्र नहीं होती प्रमाण और प्रमेय तंत्र होती है वस्तु और प्रमाण के अधीन प्रमा को माना जाता है वस्तु कहते हैं प्रमेय को वस्तु सिद्धि होती है प्रमाण प्रमेय से तो इसलिए प्रमेय हैं उपनिषदों का ब्रह्म और जब तक अविद्या है तो अविद्या अवस्था में द्वैत प्रतीत हो रहा है तब तक तत्पदार्थ और त्व पदार्थ में औपाधिक भेद है तत्पदार्थ की उपाधि तम पदार्थ की उपाधि से उत्कृष्ट है पदार्थ की उपाधि तत्पदार्थ की उपाधि से निकृष्ट है और तत्वम पदार्थ में उपाधि निमित्तक उत्कर्ष अपकर्ष है ये उत्कर्ष अपकर्ष है उपाधि में उस उपाधि से युक्त जो है उसमें भासता है और उपाधि से विविक्त जो उपहित स्वरूप है उसमें कोई अंतर नहीं है वह तो एक है और उपनिषदों का तात्पर्य उसी उपाधि विनिर्मुक्त तत्व पदार्थ का जो स्वरूप है स्वतः अभिन्न उसे बताने में है वो है प्रतिपाद्य और उसकी अनुभूति के लिए आवश्यक है सोपाधिक तत्पदार्थ का भी अनुग्रह अनुग्रह अनुग्राहक भाव औपाधिक तत्व पदार्थ में है लक्षार्थ में तो अनुग्राह अनुग्राह भाव संबंध नहीं है वह असंग होने से और ईशानुग्रह पुनसाम अद्वैतवासना इस उक्ति के अनुसार ईश्वर के यानि तत्पदार्थ के अनुग्रह से ही मनुष्यों में अद्वैत संस्कार पड़ता है अद्वैत की जिज्ञासा होती है ब्रह्म जिज्ञासा होती है इसलिए जरूरी है अनुग्रहक तत्व जो सोपाधिक तत्पदार्थ हैं उसका अनुग्रह उसके अनुग्रह के बिना नहीं प्राप्त हो पाता अद्वैत बोध उसके अनुग्रह के लिए अद्वैत बोध प्राप्त करने की इच्छा वाला जिज्ञासु वो करता है प्रार्थना जिज्ञासु का अभीष्ट तो होता है ज्ञान भगवान के चार प्रकार के भक्तों में एक जिज्ञासु भी है ना? नजिज्ञासु की भक्ति होती है अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए जिज्ञासा की पूर्ति होती है किसी भी इच्छा की पूर्ति मानी जाती है उसके विषय की प्राप्ति तो जिज्ञासा का अर्थ है ज्ञान की इच्छा तो इच्छा का विषय है ज्ञान तो ज्ञान प्राप्त होगा तो जिज्ञासा पूरी हो जाएगी इसलिए जिज्ञासु की भक्ति होती है ज्ञान के लिए और भक्ति का एक मुख्य अंग माना जाता है प्रार्थना भक्त भजनीय से प्रार्थना करता है यहां प्रार्थना हो रही है सहना ववतु ये एक प्रथम वाक्य है सहना ववतु सह तक लीजिए सहना वबतु सह इसमें पदच्छेद करते समय सह इन दोनों को अलग अलग निकालिए स सा और नौ और अवतु सह द्वितीय सह में सह ही निकाल लीजिए सह एक निपात है और पहले में सह जो है उसमें दो पद हुए स और ह सह ये प्रथमा का एक वचन है और हनिपात है नौ द्वितीय द्विवचन है आवाम के स्थान पर नौ आदेश होता है अनु में अवतु क्रियापद है लोट लकार और सह अव्यय पद हैं तो इस प्रकार इसमें दो अव्यय हैं ह और सह तो ह इस अव्यय का अर्थ है प्रसिद्ध और स का अर्थ है तत्पदार्थ परमेश्वर यमा भूता जायते ये न जीवन्ति तद् जाता जीवन ययती यह संविशंति तद्विजिज्ञासस्व इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रसिद्ध सकाथ का और सकार्थ है वो तत्पदार्थ तत्पदवाच्यार्थ ब्रह्म वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति मे न प्रसिद्ध जो ब्रह्म परमेश्वर तत्पदवाच्य वह अवतु का करता है और नौ द्वितिया है कर्म कर्तवाच्य है और इसका अन्वय होगा हौ सह अवतु ऐसा ऐसा अन्वय करेंगे तो अर्थ निकलेगा यह सर्वज्ञ सर्ववित इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध परमेश्वर नौ यानी हम दोनों की सवतु साथ, साथ यानी रक्षा करे अवरक्षण धातु है और लोट लकार है विद्यादि अनेक अर्थों में होता है उसमें प्रार्थना अर्थ भी है तो यहाँ प्रार्थनार्थ में लीजिए लौट के सूत्र से लौट हुआ प्रार्थना प्रार्थनाथ में तो शिष्य और आचार्य उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे स सह, सह भुनक अवतु इस वाक्य का अर्थ हुआ हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें पालन करें शिष्य और आचार्य तो शिष्याचार्य की साथ साथ रक्षा करें का मतलब शिष्य की रक्षा करें आचार्य के अभिप्राय को समझने की योग्यता प्रदान करके और आचार्य की रक्षा करें कि शिष्य दुर्विज्ञ ब्रह्म जिन शब्द प्रयोगों से समझ सकता है ऐसा शब्द प्रयोग करने की शक्ति देकर के आचार्य को तो ये साथ साथ रक्षा हो जाएगी आचार्य को जिससे विद्यार्थी समझ सके ऐसा शब्द प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करके आचार्य के आचार्यत्व की रक्षा करें और विद्यार्थी आचार्य के अभिप्राय को समझ सके। ये योग सामर्थ्य उनमें दे करके उनकी रक्षा करें उनके विद्यार्थी की तो प्रसिद्ध यह सर्वज्ञ सर्व सर्ववित इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध परमेश्वर शिष्य और आचार्य में शिष्य और आचार्य शिष्य के शिष्यत्व तो की आचार्य के आचार्यत्व तो की साथ साथ रक्षा करें यह अर्थ निकलेगा और दूसरा है वाक्य स ह ये तो सभी वाक्यों में क्रिया के कर्ता के रूप में अन्वित होगा तो ह स नौ सह भुनक तु ऐसा अनुय करिए पहले वाला सह को तो प्रत्येक के साथ और द्वितीय जो सह है उसको भी इस वाक्य में ले आइए वो तंत्र से उच्चारित है इसलिए देहली दीप न्याय से दोनों क्रिया के साथ अन्वित हो रहा है द्वितीय सह शब्द तो जैसे सह अवतु के साथ अन्वित हुआ ऐसे सह भुनकत्व के साथ भी अन्वित होगा तो ह स नौ सह भुनक ये दूसरा वाक्य होगा बाकी सब वही है क्रियापद मात्र बदल गया बाकी तो वही है ना न नौ सह भुनक अवतु के स्थान पर भुनक आ गया भुज धातु है पालन और अभ्यवहार अर्थ में अभ्यवहार कहते हैं खाने को तो खाने अर्थ में तो आत्मने पद होता है भोजन के अर्थ की भोजन अर्थ में यहां परस्मय पद है इसलिए पालन अर्थ होगा कि यह सर्वज्ञ सर्वोवित इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध परमेश्वर हम दोनों का साथ साथ पालन करें साथ साथ पालन करें पहले रक्षा करे करके का भी पालन करे करके का दोनों में क्या अंतर होगा का अर्थ है जो आ, ये हैं आपका विघ्न बीच में आता है ना सामर्थ्य तो ईश्वर देते हैं तो विद्या प्राप्त करने के लिए जब विद्याध्यन करते हैं स्वाध्याय करते हैं तो उसमें श्रेयांशी बहुविघ्नानी के अनुसार अनेकों प्रकार के विघ्न आ जाते हैं उन विघ्नों की निवृत्ति करके हम दोनों की रक्षा करें पहले तो सामर्थ्य हम असमर्थ हैं आचार्य शब्द प्रयोग करने में असमर्थ हैं शिष्य अभिप्राय सम, समझने में असमर्थ हैं ओ सामर्थ्य प्रदान करके रक्षा करें ये कहा और प्रबल जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को भी दूर करके हमारा साथ साथ पालन करें तो सहनो भुनक तो विद्या की प्राप्ति में आने वाले विघ्नों को भी दूर कर दिया परमेश्वर ने और सामर्थ्य भी दोनों को दे दिया तो कहते हैं आ सह आवाम काक कर्ता के रूप में अध्यार करना करवा वही उत्तम पुरुष है ना दिवचन है इसलिए यहां पर अस्मत् शब्दार्थ करता हो जाएगा अस्मदी उत्तम इस सूत्र के अनुसार अस्मत् शब्द का प्रयोग हो या ना हो तो धातु से परे लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष होता है और उत्तम पुरुष क्रियापद में जहां पर होगा कर्तवाच्य में तो वहां अस्मद शब्द का प्रयोग न होने पर भी उसी को कर्ता माना जाता उसका अध्यय किया जाता है तो आवाम सह वीरम करवा तो आपकी आपके अनुग्रह से कृपा से दया से जो हमें सामर्थ्य प्राप्त हुआ है और वो प्राप्त हुआ है वो तो विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य ये किया था कि अभिप्राय हम समझ सके आचार्य का आचार्य वैसा शब्द प्रयोग कर सके और बीच में आने वाला विघ्न आप दूर करें ये रक्षा अवन और पालन था अब आपने ये कर लिया हमारी प्रार्थना को सुन करके और मान लो कि ज्ञान हो गया तो उस ज्ञान से होने वाला जो वीर्य है उस वीर्य को हम साथ साथ प्राप्त करें वीर कहते सामर्थ्य को तो सह वीर करवा हम दोनों साथ साथ सामर्थ्य को प्राप्त करें यानी समर्थ हो जाए और आवाम ये आस्तु का क्रियापद यहां पर है अधितम तृतीय जो पाद है ना तेजस्वी नो अधिकम अस्तु पूर्वाध में तो तीन पाद हो गए ये तीन वाक्य बने पाद तो दो ही हैं वाक्य तीन है तीन क्रियापथे ना अवतु भुनक और करवा भाई तो तीन वाक्य बने आगे कहते हैं आपके कृपा से अध्ययन करने में समर्थ हुए हम लोग जो हैं आचार्य अध्ययन कराने में और हम विद्यार्थी अध्ययन करने में समर्थ हो गए तो समर्थ होकर के किया हुआ जो हमारे द्वारा अध्ययन है अध्ययन का अधितम शब्द का अर्थ है अध्ययनम अधि उपसर्गपूर्वक इंग अध्ययने धातु से अक्त प्रत्यय भावार्थ में होकर के अधितम बना अधितम का अर्थ है अध्ययनम और नौ ये ष्टी के स्थान पर आदेश है तीन विभक्तियों में द्विवचन में होता है ना नौ आदेश द्वितीय चतुर्थी ष्ठी यहां ष्टी द्विवचन के स्थान पर नव है इसलिए नव का अर्थ है अवयो आवयो, अधितम तेजस्वी अस्तु हमारा जो अध्ययन है वह तेजस्वी हो हमारा अध्ययन तेजस्वी हो का मतलब अध्ययन से एक तेज आता है ब्रह्मवर्चस्व जिसे कहा जाता है तो उस तेज से हमें संपन्न करने वाला अध्ययन हो और तो तेज नौ नौ यानि अवयो अधितम तेजस्वी अस्तु जिसके लिए अध्ययन कर रहे हैं उस फल का संपादक अध्ययन हमारा बने अहम ब्रह्मास्मि त्याकारक साक्षात्कार के लिए उपनिषदों का अध्ययन हम कर रहे हैं तो उपनिषदों का अध्ययन हमें अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार प्राप्त कराने वाला सिद्ध हो जाए तो माना जाता है तेजस्वी अध्ययन हुआ और आगे हैं यहां आवाम इस क्रियापद का अध्ययन करके ये करना कि विद्विषा वही आवाम मा पांचवा वाक्य होगा आवाम एने हम दोनों मां विद्विषा वही आपस में एक दूसरे का विद्वेष न करें साथ साथ रहते समय त्रिगुणात्मक उपाधि है शिष्य और आचार्य दोनों की तो उसके कारण जो रजोगुण तमोगुण कभी किसी का प्रभावित उद्भूत होता है तो अपना प्रभाव दिखाता है और उस प्रभाव के कारण प्रतिकूल आचरण एक दूसरे के प्रति हो जाए शिष्य आचार्य का तो भी वह प्रतिकूल आचरण चित्त में द्वेष उत्पन्न करने वाला न बने मां विद्विषा हम आपस में अध्ययन काल में एक दूसरे के विद्वेषी न बने मां यह मांग निषेधार्थ में है तो इस प्रकार ये पांच वाक्य इस मंत्र में है प्रार्थना के लिए ओम शांति शांति शांति ये तीन बार शांति शब्द का उच्चारण है आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभौतिक त्रिविध तापों की निवृत्ति के लिए पूर्णमद हाँ। पूर्णमिदम पूर्ण इसमें ओ वो भी है एक प्रकार से फलानुभूति बताने वाला मंत्र फल की अनुभूति वो तत्वमशी वाक्यार्थ बता है उसमें अध्ययन का जो फल है उस फल को बताने वाला है पूर्णता को बताने वाला अब दूसरा मंत्र है आप्याय ममांगानी इत्यादि इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है यानी प्रार्थना ये है कि मम अंगानी आ तो प्यायी वृद्धो धातु है और आंगुपसर्ग है लोट लोटलकार प्राथनाथ में ही है आप्याय यानी आसमता प्यायु का अर्थ है वृद्धि गता इसके कर्ता कौन है तो मम अंगानी अंगानी आयंतु ऐसा तो किसके अंग तो मम यानी मेरे तो मम अंगानी अप्यायतु ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर से जिज्ञासु प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अंग यानी अवयव साधन पुष्ट हो जाए वृद्धि को प्राप्त करें वृद्धि को प्राप्त करे का अर्थ बहुत मोटे हो जाए शरीर वजन बढ़े ये सब ने का अर्थ है ब्रह्म विद्या के लिए समर्थ बने मैं ब्रह्म जिज्ञासु हूं तो जिससे मेरी ब्रह्म जिज्ञासा शांत हो सके मुझे ब्रह्म ज्ञान हो सके ब्रह्म ज्ञान की साधना में सरलता से कर सकू ऐसे मेरे अंग बने ब्रह्म विद्या की साधना के अनुकूल सामर्थ्य से युक्त हो जाए तो माना जाता है वृद्धि को प्राप्त हो गए बढ़ गए ब्रह्म जिज्ञासु के अंगों का बढ़ना होता है शरीर मोटा होना नहीं अपितु अंगों का ब्रह्म विद्या के साधन करने में समर्थ हो जाना तो मम अंगानी अप्यायतु आसमतात प्यायतु वृद्धिंगता भवंतु तो मेरे अंग ब्रह्म विद्या की साधना करने में समर्थ हो जाए सामर्थ्यशाली हो जाए पुष्ट हो जाए ये नहीं की अध्ययन के लिए बैठे हैं तो बैठे बैठे आसन लगा करके बैठे हैं तो पैर ही दर्द कर रहे हैं घुटने बैठने नहीं दे रहे हैं ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है उपनिषदों का वाक्य ठीक ठीक पढ़ नहीं पा रहे हैं तो माना जाता है अपुष्ट है अंग। तो इसलिए ये प्रार्थना है कि मम अंगानी अप्यायतु कहा कौन से कौन से अंग तो कुछ अंगों का नाम लेकर के बताया जा रहा है और बाकी सर्वाणी इंद्रियाणी शब्द से अनुक्त समस्त इंद्रियों को लिया जा रहा है तो उसी अंग पदार्थ को ही स्पष्ट करते हुए वाक प्राण तो वाक और चक्षु दोनों इंद्रिय है ना और दो इंद्रियों के वाचक शब्द के बीच में पड़ा हुआ जो प्राण शब्द है वह भी इंद्रिय विशेष का ही परामर्शक होगा घ्राण का इसलिए वाक घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन चार इंद्रियों का तो नाम ले लिया और आगे लिखते हैं अथ अथ शब्द है अथो निपात है वो समुच्चय अर्थ में बल बल शब्द से यहां प्राण को लेना और सर्वाणी इंद्रिया ऐसा तो यहां जो इंद्रिया बताई है वे और जो नहीं बताई उनको सर्वाणी इंद्रियानी से ले लेना अनुक्त तो सभी इंद्रिया ये मेरे अंग हैं। ब्रह्म विद्या उपयोगी वे सब आप्यायंतु। ने सब ओर से ब्रह्म विद्या की साधना के लिए परिपुष्ट हो जाए मेरा लक्ष्यभूत ब्रह्म कौन है तो सर्वात्मक है वो सबका वास्तविक स्वरूप है इसे यहां पर बताया जा रहा है कि सर्वम औपनिषदम ब्रह्म ब्रह्म का विशेषण है औपनिषदम ब्रह्म उपनिषदम में दो पद निकलेंगे ब्रह्म और औपनिषदम ब्रह्म का विशेषण है औपनिषदम उपनिषद कहा जाता है ज्ञायते, इति औदम उपनिषदों से ही जिसे जाना जाता है जैसे रूप को कहते हैं चाकसुस ऐसे ब्रह्म को कहा जाता है उपनिषद। रूप को चाकसुष क्यों कहते हैं ये चक्षु इंद्रिय से ही जाना जाता है रूप को अन्य किसी प्रमाण से नहीं जाना जाता इसलिए रूप चाक्षुष हैं ऐसे उपनिषदों से ही ब्रह्म को जाना जाता है अन्य प्रमाणों से नहीं इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है औपनिषद उपनिषद भी रेव ज्ञायते ज्ञाएते तत्निषदम उपनिषदों से ही जिसको जाना जाता है उपनिषद प्रमाणकम वेदांत प्रमाणकम ब्रह्म उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म और सर्वम शब्द से लेना प्रत्यक्षादि प्रमाण से अवगत होने वाला यह जगत क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ्या में जिसे क्षेत्र कहा है सर्वम शब्द से लीजिए तो सर्वम जगत औपनिषदम ब्रह्म ये सारा जगत जो है तत्वत देखा जाए तो उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है ब्रह्म से अलग नहीं है इसलिए इसी छादोग्य उपनिषद में आएगा सर्वम खल विदम ब्रह्म सर्व ब्रह्म ये कहता है ना ऐसे यहां पर कहा जा रहा है कि सर्वम यानी सर्वम जगत औपनिषदम ब्रह्म उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है ब्रह्म से अलग नहीं है तत्व दृष्टि से सोने से बने हुए आभूषण सोना ही है उनका आकार प्रकार सोने में कल्पित है उस सोने के अतिरिक्त नहीं है वह आकार प्रकार भी ऐसे ये सारा ब्रह्म का ही विवर्त है जगत और विवर्त का वास्तविक स्वरूप होता है अधिष्ठान विवर्त कहते हैं अध्यारोपित को कल्पित को तो रस्सी का विवर्त जो सर्प है उसका वास्तविक स्वरूप रस्सी है ऐसे सर्वम शब्दित जगत का वास्तविक स्वरूप उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म है सर्वम औ ब्रह्मोपनिषदम से बताया गया ये जगत ब्रह्म में अध्यस्त है और उसका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठानभूत उपनिषद औपनिषद ब्रह्म है और ये प्रार्थना की जा रही है कि अहम् ब्रह्म माँ निराकुर्याम वो जो औपनिषद ब्रह्म है उस औपनिषद ब्रह्म का मैं निराकरण न करूं ये भी प्रार्थना है कि औपनिषद ब्रह्म का निराकरण मेरे से ना हो ब्रह्म का खंडन करने वाला मैं न बनू नास्तिक कहकर के कितने लोग हैं ईश्वर को स्वीकार ही नहीं करते तो नास्तिक कहा जाता है नास्ति को वेद अनिंदा का वेद तो बता रहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है ब्रह्म को छोड़कर के कुछ है नहीं और वेद की इस बात को स्वीकार ना करना ये माना जाता है वेदार्थ का खंडन वेदार्थ तो है सर्वम औपनिषद ब्रह्म ये और इस वेदार्थ को स्वीकार न करना ये वेदार्थ का खंडन माना जाता है निराकरण माना जाता है तो अहम ब्रह्म माँ निराकुर्याम माँ ये निषेधार्थक मांग अव्यय है तो मैं औपनिषद ब्रह्म का निराकरण करता न बनूं, ब्रह्म का निराकरण मेरे से न हो का मतलब मेरी ऐसी बुद्धि न हो जो वेदांत सिद्धांत के प्रतिकूल है वेदांत का सिद्धांत तो है अद्वैत और द्वैत को ही सत्य मानने लगूं परमार्थ मानने लगूं तो माना जाता है अद्वैत ब्रह्म का खंडन हुआ द्वैत को सत्य मानेंगे तो द्वैतवादी ब्रह्म अद्वैत का निराकरण करने वाले होते हैं तो मेरे अंदर द्वैत की वासना सुदृढ़ न हो ऐसी सुदृढ़ हो करके द्वैत को ही परमार्थ के रूप में निश्चित न करें मेरा मन इसलिए यह प्रार्थना है कि अहम ब्रह्म एने औपनिषदम ब्रह्म मां निराकुर औपनिषद ब्रह्म है अद्वैत ब्रह्म और उस निश्चय के अनुकूल चिंतन तो माना जाता है अद्वैत निश्चय अनुकूल चिंतन को अद्वैत अनुकूल ब्रह्म को स्वीकार करने वाला चिंतन और द्वैत का चिंतन ये हो जाएगा अद्वैत का निराकरण करने वाला अद्वैत के प्रतिकूल चिंतन वैसा मैं न करूं और मा माँ ब्रह्म निराकरोत तो ये मामा जो है इसमें एक माँ है द्वितीया के एक वचन में जो अनुवादेश में मां आदेश होता है माम के स्थान पर इसका माम अर्थ निकलेगा एक का और एक माँ है मांग निषेदार्थ कव्य और निराकरोत का करता है ब्रह्म तो ब्रह्म मां, यानी माम मां निराकरोत ब्रह्म माम माँ निराकरोत का अर्थ निकलेगा ब्रह्म मेरा निराकरण न करें मैं ब्रह्म का निराकरण न करूं और ब्रह्म भी मेरा निराकरण न करें तो ब्रह्म के द्वारा निराकरण होगा वो यहां पर बताया जाएगा कि मनसो मनो यत वो मन को मनन का सामर्थ्य जिससे प्राप्त होता एन मनसा न मनुते ये नहुर् मनोमतम तदेव ब्रह्म तम इत्यादि मंत्र बताएंगे कि मनन, मन को मनन करने का सामर्थ्य जिससे मिलता है वो ब्रह्म है और वह ब्रह्म मन को अद्वैत चिंतन अनुकूल ही सामर्थ्य दे अद्वैत चिंतन में ही प्रेरित करें तो माना जाता है कि ब्रह्म जिसके मन को अद्वैत अनुकूल चिंतन में प्रेरित कर रहा है उस पर अनुग्रह कर रहा है उसका निराकरण नहीं कर रहा है और जिसका मन अद्वैत चिंतन न करके द्वैत के चिंतन में लग जाता है तो मन तो प्रेरिय है और उसका प्रेरक है मन का ईशिता है परमेश्वर और वह प्रेरणा यदि द्वैत चिंतन की कर रहा है तो माना जाता है ब्रह्म निराकरण कर रहा है उस व्यक्ति का वह मन द्वैत चिंतन करने वाला मन उपाधि है जिसकी उसका तो मेरे मन को अद्वैत चिंतन का ही प्रवर्तक बनकर के मेरे मन का अद्वैत चिंतन में ही प्रेरक बनकर के मेरा मेरा निराकरण करने वाला न बने परमेश्वर वो तब निराकरण करने वाला नहीं है ये कहा जाएगा जो अद्वैत में ही प्रेरित करेगा तो मामा ब्रह्म निराकरोद इसलिए क्या हो तो कहते हैं अनिराकरणम अस्तु अनिराकरण में अस्तु हम दोनों का परस्पर अनिराकरण हो मैं ब्रह्म का निराकरण न करू ब्रह्म अद्वैत चिंतन में मन को प्रेरित कर रहा है तो मेरा मैं भी अद्वैत चिंतन में प्रयत्न से लगू तो ब्रह्म की आज्ञा का पालन कर रहा हूं तो ब्रह्म का निराकरण करने वाला नहीं हुआ और ब्रह्म मुझे ज्ञानानुकूल चिंतन की ही प्रेरणा करता रहे तो ब्रह्म मेरा निराकरण नहीं कर रहा है दोनों एक दूसरे का अनिराकरण कर रहे हैं दोनों इसमें स्वयं की ही प्रार्थना है ब्रह्म तो कृतार्थ है उसे तो कोई ये नहीं करना है ब्रह्म भी निराकरण नहीं करेगा तो साधक की साधना ठीक ठीक होगी साधना के अनुकूल मनादि को प्रेरित करता रहे तो माना जाता है निराकरण नहीं कर रहा है कहते ही हैं करते ही हैं लेकिन ये जो मन में संस्कार है ना भगवान कहते हैं ना कि मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहन मेरे से ही स्मृति होती है तो द्वैत की स्मृति न करा दें द्वैत के ज्ञान का अपोहन कर लें और अद्वैत ज्ञान अद्वैत की स्मृति को बढ़ाते रहें यह ना, आ, सर्वे वेदरहमे वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम सर्व चाहम हृदय सन्विष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञान अपोहनच तो अपोह्य जो ज्ञान है द्वैत का ज्ञान उसका तो अपोहन कर ले और अद्वैत की स्मृति को बढ़ा दे ऐसा करता है तो माना जाता है ब्रह्म निराकरण नहीं कर रहा है द्वैत के संस्कारों को अभिभूत रखें या निकाल दें और उद्भूत करता रहे अद्वैत के ही संस्कार को ये कह रहा है तो अनिराकरण में अस्तु ये हुआ तदात्मनि हुआत्मी ये उपनिष्धर्मा ते मई संतु यहाँ तक एक वाक्य है मई का विशेषण है तदात्मनि निरते मई ऐसा और ये उपनिषर्मा ते तदात्मनि निरते मयि संतु ऐसा अन्वय करिए वाक्य का कि ये उपनिषत्सु धर्मा ते तदात्मनि निरते मयि संतु इसका अर्थ निकलेगा उपनिषदों में बताए गए जो धर्म है ज्ञानाधिकारी के शांतोदांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मनव आत्मनम पशेत इत्यादि श्रुति के द्वारा बताए गए जो ओषमदमादि धर्म है ज्ञान के अधिकारी के वे मेरे में यदि कम हैं तो बढ़ें है, और नहीं हैं तो आ जाएं ते मई संतु क्यों तो कहते तदात्मनि निरत मैं उस उपनिषद आत्मा में निरत हूं निरंतर रत हूँ लगा हुआ हूँ औपनिषद आत्मा का अनुभव करने के लिए लेकिन मेरी इस अनुभव की इच्छा औपनिषद आत्मस्वरूप की अनुभूति की इच्छा की पूर्ति तब होगी जब अनुभूति के योग्य मैं बनूंगा इसलिए उपनिषदों ने बताए हुए जो धर्म है अधिकारिक है वे मेरे में आ जाए और उपनिषदों ने बताए हुए जो ब्रह्म के धर्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म उससे मैं युक्त हो जाऊं और जो उपाधि के धर्म हैं मनुष्यत्वादि कर्तृत्व भोक्तृत्वादि मेरे में आरोपित उससे रहित हो जाऊं और उप निषदे जो धर्म बता रही हैं आत्मा के उन धर्मों से युक्त मैं हो जाऊं सचित आनंद वो विशुद्ध ज्ञान और निरतिश आनंद स्वरूप मैं बनूं इसलिए कहा कि तद ये उपनिषद सुधर्मा ते तदात्मनि निरते मई संतु तदात्मनि यानी उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मनि उपनिषद प्रतिपाद्य जो आत्मा है उस उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म स्वरूप में निरत का मतलब उसी की अनुभूति के लिए साधना करने वाला मैं हूं उसमें वे उपनिषदों के धर्म प्रकट हो जाए उपनिषदों ने बताए हुए धर्म अभिव्यक्त हो जाए जा ते मई, संतु, ते मई संतु ये जो दो बार कथन है वह औपनिषद आत्मा की अनुभूति के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए औपनिषद धर्म से युक्त होने के लिए ही सारी साधना है सच्चिदानंद मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिनाह इत्यादि उपाधि धर्म से मैं रहित हूं और चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम ऐसा बनो जो विशेषता ब्रह्म की बताई गई है उस विशेषता से युक्त हो जाऊं अस्थूलम अणनु इत्यादि से बताई गई ब्रह्म की निर्विशेषता ही विशेषता है ना वैसा मैं बनू यहां भी शांति शांति शांति करके उच्चारण है त्रिविध संतापों संतापो की निवृत्ति के लिए इस प्रकार ये शांति मंत्र का अर्थ हो जाता है कल से भाष्य पर चर्चा होगी